श्री चैतन्य चरसामृत ग्रंथ की जय श्री श्रीनिताय गौर हरिबो <coughs> श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुराणपुरशोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमगल तम वाग्म ममृत जगत्पेब विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जग्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहम तो बराको तस्य हरे पदकमल श्री वंदे श्रीचैतन्य वंदेहगुरोपकमल श्रीगुर वैष्णवाई श्रीूपं साग्र जातम सह गणरघुनाथन्तम तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पद सहगणललताश्री शाखाविता आजान संकीर्त लिभु कनकावदीर्तनकमलायताक्षौ विश्वभरौ द्वजरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण अज्ञानित मीरांध्य ज्ञान शाकया चक्षुरमील ये नौ तस्म श्रीगुर्वे नम दिव्य वृंदारण्यकद्रुमारत्न सिंहासन श्रीमद्राधाश्री गोविंद स्मरामी श्रीमासरसारंभि वृंदावन वैशीवट्टट स्थित कर्शन वेड़ुस्वन गोपी गोपीनाथश्रियस्तु नारायण नमस्कृति नरम चरोतम दिवीं सरस्वती व्या तयदीर वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यक्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्रीसनातन प्रभो करुणां करणाबराशे हे ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे, हे भट्टिगुसुमते रघुनाथदासजीव मे कु मंद मतेर्दया द्राक् बुलनावन बिहारी परम मंगल श्री चैतन चरतामृत मध्य लीला पच्चीसवा परिच्छेद श्री सत्तरवीं प्यार श्रीमद महाप्रभु ने सन्यासी गणों के ऊपर कृपा की है और श्री प्रकाशानंद जी उस समय श्रीमंद महाप्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरणा में मुझे भक्ति की प्राप्ति हो तुमार पदाबजे मोर उपी भक्ति तान निमित्त करी तुमार चरणे प्रकणति महाप्रभु ने कहा आप बड़े हैं प्रणाम मत कीजिए गौर आप बड़े हैं हमको प्रणाम मत कीजिए श्री प्रकाशानंद जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्रणाम नहीं करूंगा तो आपके चरणार्थ में भक्ति कैसे उत्पन्न होगी इसे, हो इसे प्रणाम तो करना ही चाहिए तद विधि प्रणपातेनों परिप्रश्न सेवाया जब तक प्रणपात नहीं किया जाएगा प्रश्न नहीं किए जाएंगे सेवा नहीं की जाएगी तब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी इसलिए गुरुजनों की तो को प्रणाम उनकी सेवा उनकी भक्ति करनी ही चाहिए तभी भक्ति की ज्ञान की प्राप्ति होगी इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं बलि प्रभु लाया तहा प्रभु के प्रकाशन पूछते ला ऐसा कहकर के श्रीमद महाप्रभु के पास में ही श्री प्रकाशानंद जी वही बैठ गए और श्री प्रभु से ये कहने लगे वहीं धरती में बैठकर के महाप्रभु के पास बैठकर के श्री प्रकाशानंद जी कहने लगे मायावादे कई ने दोषेर आख्यान सभी जाने आचार्य कल्पित व्याख्यान बोल महाराज आपने मायावाद के दोषों का वर्णन किया मायावाद का तात्पर्य है कि ईश्वर भेद को दिखाने वाला नहीं है भ्रम के कारण माया के कारण भेद हुआ तो जो कुछ भी बना जीव जगत वो माया के कारण बना ईश्वर के कारण नहीं बना जबकि के वैष्णवगण कहते हैं कि माया ईश्वर की शक्ति है अतः सेवक के कार्य स्वामी के कार्य कहलाएंगे इस बात को न मान करके जो भेद दिख रहा है यहां पर तो ऐसा लगता है कि जैसे माया इतनी बलवान हो गई है कि वह ईश्वर में भी जो आश्रय है उसमें भी वह कहीं भेद को दिखा रही है तो माया की प्रधानता होने के कारण मायावाद कह दिया गया प्रधानता शक्तिमान की होनी चाहिए शक्तिमान की प्रधानता न हो करके कहीं माया की प्रधानता हो गई और माया के कारण वस्तु में अवस्तु की भ्रांति हो गई वस्तु माने ब्रह्म ब्रह्म में अवस्तु माने जगत उसकी भ्रांति हो गई यहां पर माया इतनी बलवान है कि उसने ईश्वर को भी ढक लिया और ढक्कर के द्वैत को भ्रम से दिखा दिया तो मायावा में आपने जो विशेष रूप से चार दोष दिखाए थे कि ब्रह्म ज्ञान में है उसको माया ढक नहीं सकती है एक बात दूसरी बात जो आश्रय पदार्थ है अधिष्ठान वो अधिष्ठान आया कहा से अधिष्ठान देखो बगा बोल है हा अधिष्ठान जो है वो अधिष्ठान मन अहंकार वो भी कहां से आया फिर जो अध्यास हुआ अध्यस्त तो वस्तु है वो सर्प भी कहां से आया और चौथी चीज भ्रम कहां से आया भ्रम जो है उसमें सादिश्य चाहिए वो सादिश्य कहां से आया पूर्व अनुभव चाहिए वो पूर्व अनुभव कहां से आया तो माया बलवान नहीं हो सकती है आश्रय की दृष्टि से देखा जाए तो माया इतनी बलवान नहीं हो सकती है कि भगवान को ढांक ले यदि अधिष्ठान की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रम के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु थी ही नहीं तो अहंकार भी कहां से आया जिस अधिष्ठान में जिस बत्ती में ये भ्रम हो रहा है तो वृत्ति भी कहां से आई जो अध्यास अध्यस्त वस्तु है जगत वो जगत कहां से आया और जगत का भ्रम कहां से आया क्योंकि भ्रम सर्वदा पहले देखी हुई वस्तु की स्मृति से होता है और साधि से होता है तो आपने मायावाद का जो निरूपण किया मायावाद के दोषों का जो अनूपण किया सभी जाने आचार्य कल्पित व्याख्यान सब लोग जान गए कि ये माया बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए स्वीकार करना चाहिए शक्ति परिणाम को माया बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए भगवान में शक्ति है किसी शक्ति को भगवान ने प्रेरित किया तो जगत बन गया किसी को प्रेरित किया जीव बन गए किसी को प्रेरित किया, किया तो नामधाम रूप लीला पढ़कर सौम शक्ति के द्वारा नामधाम रूप तटस्था शक्ति के द्वारा जीव और बहिरंगा शक्ति के द्वारा जगत बन गया सेवक के कार्य स्वामी के कार्य कहलाएंगे इसलिए क्योंकि माया कोई अलग से वस्तु नहीं है ईश्वर ही कहीं शक्ति रूप में माया के रूप में परिणत है इसलिए अभिन्न निमित्तों का आदान ईश्वर ही है आपने ये जो कहा ये सिद्धांत ही उचित है सूत्र कल्यु तुम विवरण आपने सूत्रों का मुख्य अर्थ ही बताया लक्ष्य अर्थ को नहीं बताया लक्ष्य अर्थ को बताने स्वीकार करने के लिए आपको विवश शंकराचार्य को विवश इसलिए होना पड़ा कि यदि लक्ष्यार्थ नहीं माना जाएगा तो शून्यवाद की कल्पना हो जाएगी इसलिए जो आश्रय पदार्थ है वह भाव रूप है इसकी सिद्धि करने के लिए श्री शंकराचार्य ने जो लक्ष्य लक्षार्थ है उसको स्वीकार किया क्योंकि लक्षार्थ सर्वदा मुख्य अर्थ के ऊपर ही आधारित होता है गंगायाम घोषा गंगा में ये गोपों की निवास स्थान है उनका स्थल है ये बात बताने के लिए गंगाया घोषा गंगा शब्द के अर्थ को कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा गंगा तो मुख्य अर्थ जो है उसके आधार पर ही कहीं लक्ष्य अर्थ स्थापित होता है इसलिए आपने मुक्षार्थ के आधार पर ही अर्थ किए लक्षार्थ को नहीं माना आपने व्यंग्यार्थ को भी नहीं माना इस बात को सुनकर के सबको चमत्कार हो रहा है आहा तुमी तो आश्वर तुम्हारा आचे सर्व शक्ति आप ईश्वर हैं ईश्वर का तात्पर्य है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व समर्थ आप सर्व समर्थ हैं आप में सारी शक्तियां पूरी तरह से विद्यमान है संक्षेप रूपे कही तुम्हें शून्य तो हो मती आपने संक्षेप रूप में इनका वर्णन किया संक्षिप्त अर्थ एक बार फिर से इन सूत्रों के संक्षिप्त अर्थों को मैं श्रवण करना चाहता हूं प्रभु उस समय कहने लगे कि भाई मैं तो अत्यंत तुच्छ जीव हूं व्यास के सूत्र बड़े गंभीर हैं व्यास साक्षात भगवान हैं उन सूत्रों के अर्थ कौन जीव नहीं जाने उस वेदव्यास के जो कि भगवान की शक्ति के आवेश होकर के विराजमान हैं भगवान के द्वारा ही वे सूत्र रखे रखे गए हैं सूत्र अर्थ कौन जीव नहीं जाने उन सूत्रों के अर्थ को जीव बिना कृपा के नहीं समझ सकता है ठाकुर की कृपा हो तभी उन सूत्रों के अर्थ को जाना जा सकता है अतएव आपन सूत्र कौरिया व्याख्या इसलिए वेद व्यास ने उन सूत्रों के गंभीर अर्थ को देख करके पुराओं के द्वारा उनकी ही स्वयं ने व्याख्यान की व्याख्या की यही सूत्रकर्ता यदि सही व्याख्यान जो सूत्र की रचना करने वाला है यदि वो ही व्याख्यान करे तो सूत्र के मूल अर्थ को जाना जा सकता है कोई दूसरा व्यक्ति व्याख्यान करेगा तो वो अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कर लेगा परंतु लेखक ने जिस दृष्टि से कोई वस्तु लिखी है उसके अर्थ को लेखक जितना अच्छी तरह से जान सकता है उसके तात्पर्य को इतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है इसलिए सूत्र के अर्थ जब सूत्रकार ही लिख रहे हैं तो वो व्याख्यान ही सर्वश्रेष्ठ होगा श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ने ही लिखे और उन संपूर्ण ब्रह्मसूत्रों के अर्थ को उन्होंने श्रीमद भागवत में स्थापित किया अर्थो यम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय श्री भागवत की परिभाषा दी गई कि श्रीमदभागवत ब्रह्म सूत्रों के अर्थ हैं भारतार्थ विनिर्णय महाभारत का अर्थ यहां ही निर्णीत रूप में कहा गया है ब्रह्म के अर्थों की अप्राकृत व्याख्या यदि कोई है जो रचनाकार है वो ही व्याख्या कर रहा है मूल व्याख्या यदि कही है तो वो श्रीमद् भागवत है श्रीमद् भागवत भारतार्थ विनिर्णय भारतार्थ महाभारत का एक अंश है उसका नाम है नारायणीय उपाख्यान महाभारत का ही एक भाग है उस नारायणी उपाक्ष में श्री कृष्ण के विभिन्न अवतार और विशेष रूप से श्री कृष्ण का वर्णन किया गया उस नारायणी उपाख्यान को ही विशेष रूप से महाभारत का सार कहा जाता है उस नारायणी उपाक्षान में जो कृष्ण तत्व का वर्णन किया गया उस कृष्ण तत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन वहां पर भी कृष्ण लीला का वर्णन किया गया नारायणी उपाक्षान में भी महाभारत का कुछ अध्याय हैं, सर्ग हैं जिनमें उन कुछ अध्याय हैं जिन अध्यायों में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है में उस नारायणी उपाख्यान का ही विस्तार श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया इसलिए अर्थोयम एम भारतार्थ विनिर्णय महाभारत के अर्थ का विनिर्णय कहीं है तो श्री श्रीमद् भागवत में ही है वृत्रासुरपेतन श्रीमद भागवत की एक विशेष विशेषता है वो है नारायण कवच विद्या का श्रीमद भागवत में ही वर्णन किया गया इसलिए ये श्रीमद भागवत के तीन लक्षण अनुरूपण किए गए ये भाग भागवत की परमाशा दी भागवत किसको कहेंगे बोले अर्थो ब्रह्म सूत्रां भारत विनिर्णय सुरपेतम जो ब्रासुर होकर के विराजमान है उसको इदम भागवतोचते भागवतम ये भागवतम ये भागवत रूप में यह कहा गया है ये भागवत की परिभाषा दी गई तो यहां पर यही कह रहे हैं कि महाराज वहां पर वो कह रहे हैं के वेद व्यास जी के अर्थ को ही प्रधान मानकर के व्यक्ति को चलना चाहिए प्रणवेद यही अर्थ गायत्री से ही है वेद का जो अर्थ है वही गायत्री में गायन किया गया जो वेद के अर्थ है वही गायत्री में गायत्री से सही है तो वेद माता गायत्री होकर के विराजमान है वेद के अर्थों का मुख्य रूप से गायत्री में वर्णन किया गया है वेद का मुख्य अर्थ क्या है उम आ आ का मतलब है वासुदेव ऊ का मतलब है भक्ति और ज्ञान इनके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है और माने जीव मुझ जीव के लिए वासुदेव कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ऊ माने निश्चित भक्ति और ज्ञान के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है ज्ञान युक्त भक्ति वह मुख्य साधन होकर के विराजमान ज्ञान और भक्ति मुख्य साधन है इनमें भक्ति मुख्य साधन होकर के विराजमान यह अर्थ था ओम ओंकार ओंकार का उसी का व्याख्यान गायत्री में भी किया गया कि हम भगवान की उस कृपा का उस तेज का ध्यान करते हैं सवितुर सूर्य के भी जो देवता हैं सवितु माने सूर्य उनके भी देवस्य माने उनमें भी जो चेतना प्रदान करने वाले हैं ऐसे सूर्य के भी देवता सूर्य के भी अंतर्यामी जो श्री कृष्ण हैं उन कृष्ण के माने उस तेज का तत् भर्ग माने तेज उस तेज का हम धीम ही हमको ध्यान करना चाहिए वही ध्य होकर विराजमान है धीर वे श्री कृष्ण का वह तेज धीर माने बुद्धियों को अर्थात कृष्ण सेवा में हमारा चित्र लगे इस बुद्धि को वह प्रचोदयात वह कृपा करके हमको प्रदान करें क्योंकि यो न वह परतत्व ही उसका तेज ही ना माने मुझ में भी विराजमान है वह परतत्व मेरे हृदय में भी अंतर्यामी रूप में विराजमान है यहां पर भी श्री कृष्ण को परतत्व करके निरूपण किया गया जो कि भूभोस्व अर्थात जितने भी पदार्थ हैं इनमें सारे पदार्थ आगे भूभ स्व कह करके तीनों लोक और तीनों लोकों में जितने भी पदार्थ हैं वे सारे पदार्थों के रूप में वे अपने आप को परिणत कर रहे हैं सब में व्याप्त हैं और वे श्री कृष्ण कैसे हैं बुलवेश श्री कृष्ण है वे देवस्य सवितुर जो सविता रूपी देवता हैं, सविता उनके भी देव होकर के विराजमान हैं, उनके भी उनमें भी तेज स्थापित करने वाले हैं सबके मूल कारण हैं, ऐसे उन भगवान का उन श्री कृष्ण का तत् भर्ग वो जो भर्ग है तेज वह तेज कृपा करके हमको उचित बुद्धि प्रदान करे यहां पर सेवा या पुरुषार्थ हो गया और श्री कृष्ण भजन या साधन हो गया साध्य हो गए कृष्ण जो सब में व्याप्त हैं और सूर्य को भी तेज प्रदान करने वाले हैं वे हो गए उपास्य तो संबंध तत्व तो हो गए श्री कृष्ण अवधेय तत्व तो हो गया प्रचोदयाद कह करके वह भक्ति यह अवेय तत्व है साधन तत्व है और उसके द्वारा यो नह, माने वे हमारे भीतर भी विराजमान हैं भक्ति रूप में उन भगवान का जो आनंद तत्व है वही मेरे हृदय में स्थाई भाव के रूप में कहीं आया है और वह स्थाई भाव आस्वाद् बनकर के प्रेम बन करके मुझे प्राप्त हो यो न कह करके यही दिखा रहे हैं कि भगवान ही मेरे हृदय में स्थायी भाव रूप में अवतरित हुए हैं और वे मुझे अपनी प्रेम सेवा कृपा करके प्रदान करें मान जो स्थायी भाव है वही आस्वादि बने आस्वादनी प्रेम सेवा के द्वारा बनेगा तो यहां पर यही कह रहे हैं कि प्रणवेद यही अर्थ गायत्रीते से ही है वेद का जो अर्थ है गायत्री में उसी का वर्णन किया गया है सही अर्थ चतुश्लोकी महाप्रभु कह रहे हैं उसी अर्थ का अव मैं चतुश्लोकी श्रीमद भागवत के द्वारा विवरण करके तुम्हारे सामने कहता हूं ब्रह्मा ईश्वर चतुर्श्लोकी ये कहे ब्रह्मा जी उनको भगवान ने आदेश दिया तब करो तब करो ब्रह्मा ने उस समय काम बीजी मंत्र का जप करते हुए तप किया और जब तप किया तब भगवान ने अपने बैकुंठ धाम सहित परकर सहित अपने आप को दिखाया चतुर्श्लो कहा ब्रह्मा नारद से ही उपदेश कही और श्री ब्रह्मा ने नारद जी को उसी तत्व का उपदेश दिया सही अर्थ नारद व्यासर कहिल श्री वेद ने नारद जी के द्वारा उसी अर्थ को सुना तो नारायण नारायण से ब्रह्मा ब्रह्मा से श्री नारद और नारद से वेद जी को वह अर्थ मिला सुनी वेदव्यास मने विचार करे इस बात को सुनकर के वेदव्यास अपने मन में विचार करने लगे कि यही अर्थ अमार सूत्र व्याख्या जो संपूर्ण वेदों वेदों की व्याख्या रूप जो पुराण थे उन सब के सार को लेकर के वेद वेद में संहिता भी आ गई ब्राह्मण भी आ गए आरण्य भी आ गए और वेदांत कहलाता है उपनिषद वेद के चार भाग संहिता जिसमें स्तोत्र दिए गए हैं फिर इसके बाद में ब्राह्मण जिसमें यज्ञ की विधि बताई गई फिर आरण्य जिसमें ज्ञान दिया गया और अंत में उपनिषद माने ब्रह्म को ही स्थापित किया गया ये वेद के चार भाग हैं। इन वेद के भावों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने वेद जी ने फिर 18 पुराण बनाए उनका ही व्याख्यान किया परंतु उनका पुराण बनाने के बाद में भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तब महाभारत की रचना की तब भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तब वेद जी ने समाधि में नारद जी उसी समय आ गए नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया और नारद जी ने इनको कहा कि श्रीमद भागवत का उपदेश दिया और कहा कि तुम अब परतत्व श्री कृष्ण हैं उनके प्राप्त करने का उपाय जैसा कि मैंने श्री कृष्ण का दर्शन किया इस पद्धति से कि श्रद्धा साधु भजन क्रिया अनवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम इसके बाद में पार्षद स्वरूप की प्राप्ति और प्रेम सेवा पार्षद रूप में यह जीवन का परम लक्ष्य का क्रम होगा इस लक्ष्य क्रम को तुम कृपा करके अब अपने ग्रंथ में दूरूपण करो तब श्री वेद व्यास जी ने भागवत का समाधि में दर्शन किया और समाधि में दर्शन करके उन भागवत को प्रकट किया श्रीमद भागवत को देख करके वेद व्यास मन में विचार कर रहे हैं अरे ये तो ए अर्थ अमार सूत्र व्याख्या रूप भागवत है ये तो मेरे ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या रूप है मैंने ब्रह्मसूत्र लिखे थे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसके लिए अथमा ने मंगल जीव को मंगल की प्राप्ति हो अथमा ने इसके बाद अर्थात कर्म कांड में मैंने कर्म कांड का बहुत अनुरूपण कर दिया ज्ञान कांड का बहुत निरूपण कर दिया अब आत्मा ने कर्म कांड के बाद मीमांसा के बाद पूर्व मीमांसा के बाद शब्द जो है वो तत्परता का बाचक होकर के विराजमान अर्थात पूर्व मीमांसा कर्म कांड उस कर्मकांड के बाद अब मैं कुछ प्रश्न कर्म कांड में अधूरे अनुतरित रह गए थे वे आए तो थे परंतु वहां पर उनकी व्याख्या नहीं की गई और उन मंत्रों का वेद के उन मंत्रों का कर्म कांड में प्रयोग कर गया केवल कर्म कांड की क्रियाओं को करने के लिए जैसे कहीं ठाकुर जी के पाद्य आचमंदी देने हैं और उसमें ब्राह्मण से मुखमासी ने करता भोग लगाना है तो उसमें पुष्पांजलि देनी है, तो उसमें यज्ञे देवा स्थान प्रथमान्यासन अब इन मंत्रों का क्या अर्थ है वो विचार नहीं मंत्रों का प्रयोग तो कर लिया गया कि पुरुषा पादो से आ भवत नो पुरुष का ही चरण तो उसके वैकुंठ में चले गए और एक पाद विभूति संपूर्ण जगत है परंतु इसका वहां पर प्रयोग नहीं किया गया इनका कर्म कांड में जो प्रयोग किया गया है इसके बाद में इसका प्रयोग किया जाए तो अर्थ शब्द का तात्पर्य है कि जो वस्तु निरूपण नहीं की गई है उसका निरूपण करने के लिए या ब्रह्म सूत्र के प्रसंग में जो मंत्र आए थे उन मंत्रों का वास्तविक भीतरी अर्थ क्या है उनका प्रयोग किया गया था अभी केवल धर्म अर्थ और काम तीन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए उनका प्रयोग नहीं किया गया अब यहां पर इस ब्रह्म सूत्र में हम उन मंत्रों का मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग है ये उनका विनियोग करेंगे उनका उपयोग करेंगे अभी उनका जो यूटिलाइजेशन हुआ है उनका जो उपयोग हुआ है वो धर्म अर्थ काम इन तीन के लिए हुआ था परंतु तो अब उन मंत्रों का प्रयोग हम मोक्ष के लिए कहेंगे तो अर्थ शब्द का एक अर्थ हुआ तत्पर माने इसके बाद में जो अर्थ निकलता है उसके लिए हम इन मंत्रों का अप्रयोग करेंगे अर्थात तो बिंद जिज्ञासा अभी तक जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा किसकी थी जगत का सुख मिले यज्ञ किया जा रहा था किसके लिए बोले संसार में भी सुख मिले और इसके बाद में स्वर्ग में भी हमको सुख मिले धर्म अर्थ काम इनकी प्राप्ति हो इसके लिए वेद का हम अभी तक उपयोग कर रहे थे परंतु अब वेद का उपयोग धर्म काम के लिए नहीं करेंगे अब हम करेंगे बिंद के लिए अभी तक उपासी जो था वो जगत और जीव था कि जीव को सुख मिले और जगत जो है उसके ऊपर हमारा अधिकार हो स्वर्ग के ऊपर हमारा अधिकार हो इसके लिए इनका प्रयोग कर रहे थे परंतु तो अब उसके लिए नहीं करेंगे तीन तत्व ही हैं एक है ब्रह्म दूसरा है जीव और तीसरा है जगत तो अभी तक जगत का जीव के लिए उपयोग किया जाए इसका वेद में प्रयोग किया गया था कर्म कांड में पूर्व मीमांसा में प्रयोग किया गया था परंतु तो अब हम यह स्थापित करेंगे कि नहीं जगत उपास्य नहीं है वह जड़ है और वह भोग की वस्तु है जगत भोग्य है जीव वह भोगता तो है जगत का उपयोग करने वाला है पर जगत का स्वामी नहीं वह जगत का स्वामी नहीं है जगत की रचना करने वाला जगत का स्वामी कौन है बोले जगत का स्वामी है श्री ब्रह्म इसलिए अब हम ब्रह्म के लिए तो अथातो अथ ब्रह्म जिज्ञासा अथ माने जीव का परम कल्याण प्राप्त करने के लिए अतः माने मीमांसा के बाद और अतः माने मोक्ष पदार्थ को प्राप्त करने के लिए दुख की पूर्ण निवृत्ति के लिए मोक्ष पदार्थ को प्राप्त करने के लिए परम सुख को प्राप्त करने के लिए हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि हम किसका भजन करें तीन चीजें सामने आई एक आया ब्रह्म दूसरा आया जीव तीसरा आया जगत जगत का बोध प्राप्त किया जाए परंतु उसका उपयोग नहीं किया तो किस काम का मेटाफिजिक्स सारी केमिस्ट्री सारा फिजिक्स पढ़ लिया परंतु उसका उपयोग काल के लिए किया जाए उपयोग करने के लिए तो जीव ही होगा जीव अपने लिए उसका उपयोग करे परंतु तो जीव अपने आप में संपूर्ण नहीं है शासक नहीं है इसलिए अब ब्रह्म जिज्ञासा अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे तो अभी तक हम या तो जगत का वर्णन कर रहे थे या जगत का उपयोग जीव के लिए धर्मार्थ काम के लिए कर रहे थे परंतु तो अतः माने इसके बाद में अब ब्रम्ह की जिज्ञासा करेंगे कुछ शब्द बीच बीच में आए भी थे कुछ ऐसे मंत्र भी आए थे कि हिरण्य गर्भ समाग भूतक पति एक आशीत वो हिरण्य जो था वह उत्पन्न हुआ संपूर्ण प्राणियों का वो स्वामी था वह पति था तो उसके विषय में जानकारी करने की अभिलाषा हुई कि वह हिरण्य कौन है हिरण्य का भी स्वामी कौन है ब्रह्मा का भी स्वामी कौन है ये जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो वहां पर यज्ञ में इनका विश्लेषण कर सकने की अवसर नहीं था वहां पर तो सुहा सुहा करो आगे क्या आहुति देनी है एक एक चीज की व्याख्या करने बैठेंगे तो कहां तक तब तो यज्ञ पूरा नहीं होगा तो जो प्रश्न आए थे परंतु तो उनका समाधान कर्मकांड में नहीं हुआ उनका अब अतः अथा अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा अतः माने अब इसके बाद में अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं तो वो जिज्ञासा का पूरा समाधान समाधि में मुझे जो अठारह हजार श्लोक मिले इनमें उन जिज्ञासा का पूरी तरह से वो जो क्वेरीज आई थी हृदय में उन सारी क्वेरीज सारे क्वेश्चंस जो आए थे उन सारे प्रश्नों का उत्तर अब यहां मिल रहा है भागवत में मिल रहा है तो अमार यही सूत्र व्याख्या रूप मेरे ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या रूप में यही श्रीमद भागवत यही उसकी व्याख्या है भागवत कर सूत्र भाष्य रूप अतः श्री वेद व्यास जी ने यह माना कि यह भागवत तो सूत्र के भाष्य रूप है सूत्रों के भाष्य रूप है चार वेद उपनिषद यथ किचु होय, चार वेद और उपनिषद में जो कुछ भी है तार अर्थ लाया व्यास कौरल संचय उनके सारे अर्थ को लेकर के श्री व्यास ने एक संग्रह किया और उस संग्रह को श्री श्रीमद् भागवती संहिता के रूप में उन्होंने जाना चार वेद सभी उपनिषद इनका संग्रह वही श्रीमद भागवत मानो उनके सार का संग्रह वेद का तात्पर्य है ज्ञान वेद माने ज्ञान विध धातु में घ प्रत्यय लगकर के वेद बना है और उसका वेद जानने के अर्थ में आता है और वेद ज्ञान के अर्थ में आता है वेद जो कुछ भी जाना जाए उसका सार वेद है और उपनिषद का तार है कि उपमाने निकट पूर्वक निमाने एक तत्व अभेद की स्थापना करते हुए माने ज्ञान प्राप्त करना उप सद उपमाने निकट निमा माने अभेदपूर्वक सद के तीन अर्थ माने बैठकर के कोई ज्ञान प्राप्त करना माने बैठना ज्ञान प्राप्त करना सन्माने काटना माने अज्ञान को काटना जो गुरु के पास में बैठकर के पूरी तरह से अज्ञान को काटे गुरु के पास में बैठकर के पूरी तरह से ज्ञान को प्रदान करे और गुरु के पास में बैठकर के अभेद पूर्वक माने सारी बाधाओं को दूर करके चिन्ह में श्री बैकुंठ धाम में ही पार्षद स्वरूप को प्रदान करे उसका नाम हुआ उपनिषद सद धातु तीन अर्थों में आती है सद, सद तिष्ठ स्थिति बैठने के अर्थ में और माने अवखंड काटने के अर्थ में अज्ञान को काटे ज्ञान को प्रदान करे और बैठ करके निकट बैठ करके जो वस्तु प्राप्त की जाए उसका नाम है सद और नी का तात्पर्य पूर्णता है पूर्णता का तात्पर्य माने अभेद पूर्वक माने मैं ईश्वर का ही आंश हूं उनकी तटस्था शक्ति की वृत्ति होकर के विराजमान हूं इस अचिंत्य भेदा भेद को हृदय में धारण करना इसी का नाम नी है उपमाने पास में बैठ करके उपमाने निकट ईश्वर से अत्यंत निकट होकर के साक्षात उनके स्वरूप की सेवा करते हुए विराजमान हो तो चार वेद उपनिषद यद किचु कहे चार वेद उपनिषदों ने जो कुछ भी कहा उस अर्थ को व्यास जी ने संचय किया और संचय करके श्रीमद भागवत की रचना की सही सूत्र यही विषय वचन ये सूत्र ऋग्वेद में ऋग्माने प्रार्थना ऋग्माने स्तुति ऋग्वेद माने स्तुति का वेद जिसमें भगवान की और भगवान के वैभव की स्तुति की गई है उसको कहते हैं ऋख तो वो जो वेद हैं वे वेद विषय ऋग्वेद जो है माने जो स्तुति है उन स्तुति के वचनों में जो कुछ भी कहा गया ऋग्वेद में जो कुछ भी कहा गया उन्हीं का तात्पर्य अर्थ कहीं सूत्रों में निरूपण किया गया सूत्र का तात्पर्य है असंदिग्ध संक्षेप में जहां कोई ज्ञान दे दिया जाए उसका नाम है सूत्र सारे दोषों से रहित संदेह को दूर करने वाले जो संक्षिप्त वचन हैं निर्विवाद उनका नाम है सूत्र तो मैंने जो ब्रह्म सूत्र लिखा उसमें ऋग्वेद के वचनों को निरूपण किया भागवत के श्लोक निबंधन भागवत में इन्हीं ऋचाओं का निबंधन किया गया है भाग को प्रस्तुत किया गया है सरल भाषा में लौकिक भाषा में लौकिक संस्कृत की भाषा में उनका निबंधन किया गया है उनको उनका उल्था कर दिया गया है उनका ट्रांसलेशन कर दिया गया है अतएव सूत्र भाष्य श्री भागवत इस प्रकार ब्रह्म सूत्रों के भाष्य श्री भागवत हैं भागवत श्लोक उपनिषद का एक अर्थ इस प्रकार भागवत उपनिषद भागवत के श्लोक और उपनिषद एक ही अर्थ को निरूपण करते हैं जैसे उपनिषदों के विषय में कहा गया कि उपनिषद किसका नाम बोले वेद के अंत को वेदांत का नाम उपनिषद है इसी प्रकार यहां पर भी वेदांत वेद के तात्पर्य को श्री श्रीमद् भागवत के श्लोकों में कह दिया गया है तो भागवत श्लोक उपनिषद भागवत के जो तात्पर्य है उनका ही नाम उनको ही उपनिषदों में जो कहा गया तो उपनिषदों का जो तात्पर्य है वो भागवत के अर्थ हो करके ही कही गई है तो भागवत के श्लोक और उपनिषद एक ही अर्थ को निरूपण करते हैं जैसे कई जगह तो श्रीमद् भागवत में वेदों के वचन योगित्यों प्रस्तुत कर दिए गए जैसे जन्माद्य से आता ये ब्रह्मसूत्र योगित्यों जो ब्रह्मसूत्र था उसको यहां पर योगित्यों कह दिया गया अथवा आत्मावास्यम इदम सर्व य जगत्या जगत तेन त्यक्त भुंजी था माँ गृह कस्य श्री श्रीमद्भागवत में ही आठवें स्कंध में, में यह श्लोक कह दिया गया पहले अध्याय में ही आठवें स्कंध के पहले अध्याय का ये श्लोक है ये कि आत्मावास्यम इदम सर्वम एकदम सर्वम जो कुछ भी हमको जगत दिख रहा है यह सर्व आत्मा माने ब्रह्म के द्वारा ही सर्वत्र व्यापक जो ब्रह्म है उसका ही नाम है आत्मा सर्वव्यापी उस आत्मा के द्वारा ही बायम बाष्य माने ढका हुआ है वस्त्र माने जो ढाके और भाष्य माने जो ढाके, है ना वाष्य माने ढका हुआ वस्त्र और बास्य दोनों एक ही रूपगर्भ से बने हैं जैसे शरीर जो है वो है से और वस्त्र जो है वो उसको ढक रहा है तो वस्त्र माने ढकने वाला और बास्य माने ढका हुआ आत्मा वास्यम आत्मा के द्वारा ही ढका हुआ है दम सर्वम यह संपूर्ण जगत ये प्रयोग कहीं फारसी में बहुत ज्यादा इसी तरह से थोड़ा सा स्वर का भेद कर देने पर वहां पर अर्थ बच जाए बदल जाए फारसी में जैसे कतल कितल कातल हैं? एक ही शब्द के जरा से ध्वनि के अंतर होकर के और उसके भेद हो जाएंगे कतल माने मारना कतल करना कितल माने जो कतल हुआ है जिसका कतल हुआ है कातिल माने जो मारने वाला है है तो एक ही ही शब्द है और उसके ही जैसे कई अर्थ हो जाए जरा से स्वर का भेद हो करके इसी प्रकार कहीं जो पृथ्वी लगे उन पृथ्वियों के प्रभाव के कारण एक ही धातु उसके कई अर्थ बदल जाते हैं वस्त्र माने ढाकने वाला वास माने ढका हुआ वास माने ढकना ये हो गया तो आत्मा वास्यम इधम सर्वम आत्मा जो है उसके द्वारा ही इधम सर्वम माने ये संपूर्ण जगत वास्यम माने ढका हुआ है आत्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत से माने ढका हुआ है ये संपूर्ण जगत इनको आत्मा के ही एक प्रभाव माया ने कहीं ढक रखा है माया से आवृत होकर के बिराजमान यंचित जगत्याम जगत जगत्याम माने गच्छतीत जगत जो चले चलता रहे उसका नाम है जगत किसी के मर जाने से जगत रोकने वाला नहीं है जगत चलता रहेगा इसे यह सोचना कि हा हमारे बाद में क्या होगा ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है जगत शब्द का अर्थ है गच्छती जगत जो निरंतर चलता रहे तुम रहोगे नहीं रहोगे जगत चलता रहेगा ये विचार मत करो कि बस हम ही जगत को चलाने वाले हैं हमारे बाद में जगत नहीं चलेगा तो ऐसा विचार मत करो तो जगत्याम माने गतिशील जगत माने जो चलता है यह संपूर्ण जगत आत्मा के द्वारा ही वास्य होकर के विराजमान है आत्मा से ही आत्मा की शक्ति से ही आवृत होकर के विराजमान है या आत्मा इनमें प्रवेश करके विराजमान है ये जगत तो बन गया है वस्त्र और आत्मा उसका वास्य होकर के विराजमान है मूल आश्रय होकर के विराजमान तेन त्यक्तन इसलिए तेन त्यक्तें बुंजी था तुम्हारे पास में जो कुछ भी है उसका त्यक्तें माने त्याग करते हुए भोग करो ये नहीं कि जो कुछ भी आए उसको जेब में रखो जो है उसमें अन्य लोगों का भी अधिकार है इसलिए कभी कभी अपने हाथ को लंबा भी करो त्यकते जो है उसका त्याग करते हुए भूंजी था माने उसका भोग करो अर्थात भोग करते हुए भी आसक्ति मत रखो भोग करो परंतु उसका त्यक्न माने त्याग पूर्वक दान पूर्वक जो जगत में मिला है उसका तुम भूंजी था भोग करो मां ग्रद्र और इस बात का गुरु माने लोभ मत करो के कस्य सिद्ध धनम आहा, उसका धन तो बड़ा अच्छा है उसका धन तो बड़ा अच्छा है दूसरे का धन सबको अच्छा लगता है ज्यादा दिखता है तो कशिवित धनम किसका ऐसा धन अच्छा लोभ मत करो तो शास्त्र कहते हैं आत्मा माने सर्वत्र व्याप्त होकर के जो ब्रह्म विद्यमान है उसके द्वारा ही इदम सर्वम ये संपूर्ण जगड़त वास्ने जगत के भीतर वो आत्मा है और उससे ढका हुआ वास् मैने ढका हुआ है ढकने योग्य आत्मा के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत ढकने योग्य है और जगत का आश्रय आत्मा ही है यंचित जगत्यांत इस परिवर्तनशील जगत में जगत माने जो भी चल रहा है निरंतर गतिशील जो है वह आत्मा के द्वारा ही वास्त माने ढका हुआ होकर के विराजमान है आत्मा उसमें विद्यमान है अपनी शक्ति से आत्मा ही जगत को ढक रही है और उसका आश्रय भी आत्मा ही है वस्त्र भी आत्मा है और मूल वाष्य भी आत्मा ही है शक्ति वस्त्र के रूप में तो ढक रही है और बास रूप में आश्रय रूप में सबकी आत्मा ही है त्यतेन भुं था इसलिए तुमको जो मिला है उसका त्याग करते हुए भोग करो मा धन का अच्छा है ऐसा तुम लोभ मत करो ईश्वनिषद में भी कहा कि ईशा वास्यम निधम सर्वम ईश्वर के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत वास्य माने ढका हुआ है थोड़ा सा कर दिया वहां पर ईशा था यहां पर आत्मा कर दिया श्रीमद् भागवत में अर्थ एक ही है आत्मा वास्यम या ईशा वास्यम निधन सर्वम ईशावास्य उपनिषद में ईशा शब्द का प्रयोग है ईत माने जो शासन करे ईश्वर हो उसका तृतीय विवेक भक्ति का रूप बनेगा सर्वापहारी लोप होकर के पहले ईत शब्द बनेगा ईत माने शासक और ईशा उस शब्द का ही तृतीय विभक्ति का रूप है ईशा माने शासक ईश्वर के द्वारा वास्म एदम सर्वम यह जगत कहीं व्याप्त तो होकर के विराजमान है जगत उसका वस्त्र है आश्रय पदार्थ ईश्वर ही है यही श्लोक देखिए कैल दिग्दर्शन इस श्लोक से हमने केवल एक इशारा कर दिया श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में भी वेदों की किसी रुचाओं से उसकी सिमिलरिटी दिखाई जा सकती है उसको पैरेलल दिखाया जा सकता है श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं वे वेदों के मंत्रों के ही समानांतर होकर के बिराइमान हैं ये केवल एक दृष्टांत मात्र दिखाया केवल जगह था ईशावास्यम श्रीमद भागवत ने कह दिया आत्मावास्यम इतम इतना मात्र कर, अंतर कर दिया तो भागवत के प्रत्येक श्लोक रचा के समानी है भागवते संबंध अवधेय प्रयोजन चतुर्श्लोकी प्रकट तार भागवत इनके संबंध तारधेय और प्रयोजन ये तीन पदार्थ होते हैं एक चौथा पदार्थ और जोड़ ले तो अधिकारी अधिकारी संबंध अवधेय प्रयोजन भागवत का अधिकारी कौन है शुद्धावान व्यक्ति इस को श्री पद्म पुराण के महात्म्य के अंतर्गत श्रीमद भागवत के महात्म के अंतर्गत दिखलाया कि श्रीमद भारत का अधिकारी सब है सब सबको है शर्त एक ही है कि उसके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए चाहे वह नरक में पड़ा हुआ प्रेत योनी में पड़ा हुआ महापापी ध्वंधकारी जैसा कोई पापी पापिष्ठ व्यक्ति हो वो भी श्रीमद भागवत का अधिकारी है और उसका भी कल्याण हो जाएगा और परम फल की प्राप्ति कर लेगा पार्षद रूप प्राप्त करके नारायण की सेवा कर लेगा सेवा सुख को प्राप्त कर लेगा चाहे श्रीमद भागवत का वाचन करने वाले कौन हैं श्री नारायद जी तो भक्ति के आचार्य नारायण जी हैं वे श्रीमद भागवत के अधिकारी हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं चाहे ज्ञानियों के गुरु समिक श्रीमद् भागवत के अधिकारी हैं और चाहे कर्मी तो कर्मी ज्ञानी भक्त तीनों प्रकार के जन श्रीमद् भागवत के अधिकारी हैं और श्री गोकर्ण के गांव के जितने भी निवासी हैं वे एक सामान्य जन हैं भले पापी नहीं हैं परंतु कर्म मार्ग में पले हुए हैं ऐसे मुमुक्षु जनों को भी श्रीमद् भागवत सेवा सुख प्रदान करने वाली है तो पापी मुख्यु कर्मी ज्ञानी भक्त कोई भी हो शर्त एक ही है कि उसके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए श्रद्धा का तात्पर्य है श्रीमद् भागवत से मुझे सब कुछ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी ये यदि उसने विचार किया तो ये विचार करने पर ऐसा विचार ही श्रद्धा है तो जिसके हृदय में यह दृढ़ विश्वास है श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय केवल विश्वास नहीं दृढ़ सुदृढ़ निश्चय विश्वास यह जिसने धारण किया वो श्रीमद् भागवत का अधिकारी है अधिकारी की बात पूरी हुई अब आया संबंध तत्व संबंध तत्व का श्रीमद्भागवत में दो श्लोकों में वर्णन किया गया ज्ञानम परम गुम में और अर्थम यी तो इन दो श्लोकों के द्वारा श्रीमद्भागवत के इस अर्थ को संबंध तत्व को निरूपण किया गया अवधे तत्व का मान साधन भक्ति का निरूपण किया गया कि जीव जो है उसके लिए एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनात्मना शिक्षा गुरु के पास में जाकर के एतावदेव अवधेव भक्ति की प्राप्ति कैसे हो इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए ये शिक्षा गुरु हो गए और प्रयोजन पदार्थ क्या है बोले यथा महान भूतानी भूत स्वनु जैसे पंच महाभूत बाहर भी हैं और भीतर भी हैं इसी प्रकार प्रेम वह उपास्य भी है श्री ब्रज गोपीकार में स्वामी जी में श्री राधारणी में वह प्रेम विराजमान है और राधा राधारानी का वही प्रेम कहीं छीटा के रूप में गुरुदेव के माध्यम से मुझे भी दीक्षा विधि के द्वारा प्राप्त हुआ है और उस प्रेम का पूर्ण आस्वादन मैं प्राप्त करू ये साधक को जानना चाहिए तो ये श्रीमदभागवत में जो ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने चार उपदेश दिए उन चार उपदेशों का चार श्लोकों का यहां पर उपनिषद के रूप में वर्णन किया जा रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने संबंध अवधे प्रयोजन चतुर्श्लोकी तार कर लक्षण एक तत्व में संबंध तत्व का वर्णन है दूसरे तत्व में संबंध तत्व की शक्तियों का वर्णन है माने उनकी स्वरूप शक्ति तटस्थ शक्ति और माया शक्ति इन तीन शक्तियों का वर्णन है तीसरे श्लोक में अर्धे तत्व माने साधन भक्ति का अनुरूपण है केिज्ञासम और चौथे श्लोक में प्रेम पदार्थ प्रेम प्रयोजन जो है रहस्य उस रहस्य का वर्णन किया गया है अमी संबंध तत्व तो, अमार ज्ञान विज्ञान आमी संबंध तत्व भगवान कह रहे हैं संबंध तत्व कौन है भगवान तीन बार अहम शब्द का प्रयोग करके अपनी तर्जनी उंगली से अपनी छाती को छूते हुए भगवान कह रहे हैं कि अहमेवा समय वागे पश्चात अहम योगेत सोच में हम अहम अहम अहम तीन बार प्रयोग करके मानो त्रवाचा भर करके प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं कि मैं ही संबंध तत्व हूं यह भगवान ने निरूपण किया फिर दूसरे श्लोक में ज्ञान विज्ञान के सार विज्ञान का मतलब है शक्ति सहित अनुभव सहित ज्ञान उसका निरूपण किया कि प्रेम ही परम परम सार है जो साधन भक्ति है ये जो जगत दिख रहा है यह संपूर्ण जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है जब मेरी प्राप्ति होगी तो जगत का निराश हो जाएगा और मेरी गति को ही जीव प्राप्त करेगा तो अपनी शक्तियों का माने माया शक्ति और स्वरूप शक्ति इनका विवेचन किया भगवान ने दूसरे श्लोक में माया शक्ति स्वरूप शक्ति और तटस्था शक्ति इन तीनों का विवेचन किया दूसरे श्लोक में समय के अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे जब श्लोक आएंगे तब उसकी विशेष रूप से व्याख्या करेंगे तीसरे श्लोक में साधन भक्ति का निरूपण किया के ताबदेव जिज्ञास्यम शिक्षा गुरु के पास में मेरे जीवन का कल्याण कैसे हो यही साधक को जिज्ञास्यम जानने का प्रयास करना चाहिए कि सर्वत्र सर्वदा कौन सी ऐसी वस्तु है जो सर्वत्र रहेगी सर्वदा रहेगी सर्वत्र सर्वदा रहने वाली वस्तु है एकमात्र भक्ति भक्ति सब जगह है और सब काल में कोई सा ऐसा काल नहीं जहां पर भक्ति नहीं की जा सके प्रल्हाद को गर्भ में भक्ति की प्राप्ति हो गई नारद जी के द्वारा धर्म को बाल्य अवस्था में नारद जी के द्वारा भक्ति की प्राप्ति हो गई श्री अम्बरीश को युवा अवस्था में भक्ति की प्राप्ति हो गई प्रौढ़वस्था में वृद्धावस्था में तो अनेक अनेक लोगों को भक्ति की प्राप्ति हुई रघुआ इत्यादि को युवा अवस्था में भक्ति की प्राप्ति हुई प्रौढ़वस्था में तो अनेक लोगों को भक्ति की प्राप्ति हुई बड़ा स्वाभाविक है अनेक दृष्टांत हैं सभी लोग अवस्था में वृद्धावस्था में भगवत भक्ति करते हैं मृत्यु की अवस्था पर भी भक्ति की प्राप्ति हो गई अजामिल इसका दृष्टांत है कि मृत्यु के क्षण में उसको भक्ति की प्राप्ति हो नारायण नाम की प्राप्ति हो गई मृत्यु के बाद में भक्ति की प्राप्ति हुई इसके लिए अनेक अनेक दृष्टांत विराजमान है गजेंद्र त्याग जिनकी भक्ति मृत्यु के बाद में और ज्यादा बढ़कर के पूर्व की अपेक्षा उत्तर में नलकुंवर मणिग्री इनको दूसरे जन्म में जाकर के जब वृक्षों होकर के विराजमान हुए उस समय भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई तो यश्या सर्वत्र सर्वदा सर्वदा की व्याख्या हो गई सारे कहीं में लिए जा सकते हैं अवस्था से जन्म अवस्था से लेकर के जन्मों जन्मों तक तक की सभी अवस्थाओं में भगवत भक्ति है यह निरूपण किया और सर्वत्र सर्वत्र कहने का मतलब है कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर भगवत भक्ति नहीं है पंचम स्कंध में देखें तो वहां संपूर्ण भूगोल खगोल में प्रत्येक खंड में प्रत्येक द्वीप में भगवान के स्वरूप है और उनकी आराधना की जा रही है तो कहीं भी भगवत भक्ति की जा सकती है श्री तृतीय स्कंध में कपिल भगवान ने यह निरूपण कर दिया कि कोई योगी चाहे तो मां के गर्भ में रह करके भी वो भगवान की स्तुति करता है गर्भस्तुति के रूप में भी भगवान की स्तुति की जा सकती है और इसके लिए श्री भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने माणों की और उदाहरणों की भीड़ लगा दी है कम से कम 40 पेज में केवल सत्संग की महिला और भक्ति विराजमान है भक्ति को देखें, तो एक एक तक लगातार दृष्टांत दी गई है कि सर्वत्व सर्वदा सर्वत्व सर्वदा पर भक्ति नहीं है उसका केवल एक नमूना मात्र दिया कि गर्भ में भक्ति की जा सकती है बाल काल में भक्ति की जा सकती है कुमार अवस्था में भक्ति की जा सकती है पौगंड अवस्था में युवा अवस्था में प्रौर अवस्था में वृद्धावस्था में मृत्यु के समय मृत्यु के बाद मृत्यु के प्रवृत्ति जन्म में कभी भी भक्ति की जा सकती है तो सर्वत्र सर्वदा भगवत भक्ति विराजमान है फिर ज्ञानी कर्मी पापी कोई भी भक्ति कर सकता है अजामिल जैसे पापी को भी भक्ति मिल गई धुंधकारी जैसे पापी को भी प्रेत योनि में भी भक्ति की प्राप्ति हो गई ऐसे भक्ति सर्वत्र सर्वदा होकर के विराजमान है अंत में भक्ति प्राप्त करके संसार की निवृत्ति मात्र प्राप्त कर लेना यह जीवन का लक्ष्य नहीं है जीवन का लक्ष्य है कृष्ण सेवा प्राप्त करना ज्ञानी भक्ति के द्वारा ब्रह्म प्राप्त करता है परंतु तो उसको सेवा सुख की प्राप्ति नहीं है जबकि भक्त को सेवा सुख की प्राप्ति है तो यही कह रहे हैं साधने फल प्रेम मूल प्रयोजन साधन का परम फल क्या है प्रेम ये प्रेम ही मूल प्रयोजन है से प्रेम पाए जीव अमार सेवन उस प्रेम को प्राप्त करे और उस प्रेम को प्राप्त करके जीव मेरी सेवा करे प्रेम के कारण सेवा करे सेवा यदि भय के कारण है तो अभी अधूरी है तथ्यता भय की नृत्ति की जा रही है सेवा की जा रही है यदि लोभ के कारण सेवा की जा रही है तो लोभ की सेवा की जा रही है ठाकुर की सेवा नहीं की जा रही है ठाकुर की सेवा तो माध्यम है हम जिस लक्ष्य को लेकर के कोई कार्य करते हैं तत्त्वतः तो तो तो उस लक्ष्य की सेवा कर रहे हैं परंतु यदि प्रेम के कारण सेवा की जाएगी तो ठाकुर की सेवा होगी ठाकुर से प्रेम है तो ठाकुर की सेवा हो रही है परंतु यदि हम दुख की दृत्ति के लिए ठाकुर की सेवा कर रहे हैं तो तत्वता ठाकुर को सुख देना यह हमारा लक्ष्य नहीं है दुख की निवृत्ति करना लक्ष्य है इसलिए तो दुख निवृति इष्ट हो गया हमारा इष्ट दुख निवृत्ति है ठाकुर नहीं है हमारा लक्ष्य कहीं सुख की प्राप्ति है कि यह वस्तु मुझे मिल जाए सुख की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है ठाकुर नहीं है जहां ठाकुर लक्ष्य बने ठाकुर के द्वारा दी गई वस्तु लक्ष्य न बने या मुख्य वस्तु हो करके विराजमान है इसलिए प्रेम सेवा यही मुख्य वस्तु हो करके विराजमान है से प्रेम पाए जीव अमार सेवन प्रेम को प्राप्त करके फिर सेवा प्राप्त हो इसीलिए अंतिम सेवा यदि कहीं कोई लक्ष्य निर्धारित होगा खूब नाच लो सब जगह घूम जाओ सारे गलियारों में फिर लो अंत में निर्णय क्या होगा बोले अंतिम सुख यदि प्राप्ति होगी तो अंतिम सुख की प्राप्ति श्री प्रिया लाल की नुकुंज मंदिर में अष्टकालीन सेवा इससे बढ़कर के फिर कोई और दूसरा सुख नहीं बोल वंदे हिला सब जगह उन्होंने ये किया ये किया ये किया ये सुख मिला अंत में जाकर के अष्टकालीन सेवा में साधक को स्थान की प्राप्ति हो वो जो सेवा है वो सेवा एक परमानेंट सेवा है और सारी वस्तु तो फल मिले और सेवा हुई पर ये सेवा कभी शिथिल नहीं होने वाली है इसलिए श्री गुरुदेव की कृपा से किसी तरह से एक तो ये भाव उत्पन्न हो जाए कि मैं की दासी दासी और वो वो मंजरी भाव वो दासी भाव कहीं श्रीमंत महाप्रभु जिस अवतार को प्रयोजन को देने के लिए अवतरित हुए वो प्रयोजन हमको प्राप्त हो जाए कि एक तो ये भाव उत्पन्न हो जाए कि मैं किशोर ऋजु की दासी हूँ और इस भाव को धारण करके युवन की अष्टकालीन सेवा करते हुए विराजमान हो इससे बढ़कर के और कोई दूसरा प्रयोजन स्थाई और दुख रहित परम सुख देने वाला जिसमें दुख का स्पेश का कहीं छीटा भी नहीं हो दुख का छीटा नहीं है कोई बाहरी वस्तु की अभिलाषा उसमें है नहीं बाहरी वस्तु की अभिलाषा ही दुख है लीला का दुख दुख नहीं है लीला का दुख तो ऊपर से दुख दिख रहा है नीतर से सुख है लीला में जो विरह बिर हो रहा है वो बिरह दुख नहीं है वो तो बिरह तो सुखी है वो तो लीला का एक वृत्ति लीला का एक वैभव है उस विरह को वो गिरह तो परम परम लक्ष्य है उस दुखों को प्राप्त करना पापक क्लेशानंद को प्राप्त करना बल्वाचार्य एक शब्द का प्रयोग करते हैं पापक क्लेशानंद शास्त्र शास्त्र बरसों से परिवस्तरों से तापक क्लेशानंद का ही अंतर्ण हो गया है वो तापक क्लेशानंद हमको प्राप्त हो तो वो जो वो वो जो तापक क्लेशानंद है उसको क्लेश कह दिया गया परंतु तो वो क्लेश है नहीं वो बुतपरम तो सुख रूप है वो बुधपरम तो आनंद रूपी है इसलिए अष्टकालीन लीला उसमें एक विशेषता तो ये है कि उसमें कहीं बाहरी वस्तु का संपर्क नहीं है संसार की किसी वस्तु का संपर्क नहीं है इसलिए क्लेश रहित है अष्टकाली लीला इसलिए परमपरम उपास है परमानेंट है और तीसरी बात उसमें सर्वोत्तम सुख है क्योंकि प्रियालाल को ही सुख प्रदान करना यही जीवन का परमपरम लक्ष्य है इसलिए अंत में जाकर के एक शब्द का प्रयोग किया प्रेम सेवा की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य पहले प्रेम की प्राप्ति हो और प्रेम के द्वारा मंजरी भाव धारण करके युगल की सेवा करें प्रेम प्राप्त करके युगल की सेवा मिलाकर के कहेंगे तो प्रेम सेवा ये प्रेम सेवा ही जीवन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर के मंजरी भाव को धारण करके प्रेम को प्राप्त करना और मंजरी भाव के द्वारा सेवा करना नायका भाव नहीं नायका भाव में अपना स्वार्थ है इसलिए प्रेम शुद्ध नहीं उसमें कहीं स्वार्थ का प्यारे को सुख देखते हुए कहीं अपना सुख भी जुड़ा हुआ है परंतु जहां प्रियालाल की सेवा की जा रही है वहां अपना सुख नहीं है प्रियालाल सेवा ही अपने आप में सुख है तो सेवा को सुख बना लेना ये सर्वोत्तम रूप में कहीं प्राप्त होता है तो वह अष्टकालीन सेवा में प्राप्त होता है अंत में अष्टकालीन सेवा की प्राप्ति होना अष्टयाम सेवा में दासी बनकर के श्री प्रियालाल को सुख देना यही जीवन का परम परम लक्ष्य है आगे ये चतुर्श्लोकी का ही श्री ठाकुर आगे व्याख्यान करेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा गिरिंद बिहारी देवजू की जय नेता हरिव गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरी गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय चोर लाभ बेहारा